स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण विज्ञानानंद स्मृति कथा स्वामी आत्मस्थानंद पूजनी निर्वेदानंद जी अनादि महाराज के द्वारा प्रेरित हो मैं उन्नीस के जनवरी के महीने में स्वयं की इच्छा ना होते हुए भी बेलूर मठ में स्वामी विज्ञानंद जी के दर्शन करने गया लगभग पाँच बजे का समय था स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के पास वाले कमरे में वे एक कुर्सी में बैठे थे एक लंबा अलखल्ला पहन रखा था सिर पर टोपी और पैरों में बहुत से मोजे पहने हुए थे मुझे याद है पैर सूजे हुए थे दोनों हाथ जुड़े हुए कुर्सी की बाहों पर रखे थे निम्न दृष्टि मन न जाने किस राज्य में था मेरे जैसे कितने ही लोग कमरे में अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर प्रणाम कर जा रहे हैं न तो कोई आवाहन है न विसर्जन वे ग्रहण अवग्रहण से अतीत स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित थे प्रणाम करके उनकी दृष्टि आकर्षित करने के प्रयत्न में असफल रहा एक उदासीन अथच गंभीर भाव से मानो कमरा भरा हुआ था लेकिन अधिक समय तक वहां रहने का कोई उपाय नहीं था अतः लौट आया खूब डिसप्वाइंटेड एंड फ्रस्टेटेड निराशा और असफलता होकर सोचा क्या ये श्री श्री ठाकुर के साक्षात शिष्य हैं स्वामी जी विवेकानंद युवकों को कितना प्यार करते थे अपनी ओर खींच लेते थे अपना बना लेते थे मतवाला कर देते थे और इन्हें देखिए एक बार देखा तक नहीं भूत की तरह बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स होम में लौटकर अनादि महाराज के पूछने पर अपने मन की प्रतिक्रिया उन्हें बताई मैंने कहा महापुरुष महाराज होते तो कितना आनंद होता वे कैसे आनंद से पूर्ण रहते थे इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कैसे महापुरुष हैं अनादि महाराज ने सब सुना वे कुछ नहीं बोले केवल थोड़ा हंस दिए अब समझ में आ रहा है कि मेरी वाचालता बकवास पर हंसे थे इसके बाद उसी रात को एक स्वप्न लगातार अत्यंत सत्य प्रतीत होता हुआ चलता रहा स्वप्न तो स्वप्न ही होता है पर कभी कभी वह मानव मन को जागृत की तरह प्रतीत होता है जगह सा देता है स्वप्न का शेर मिथ्या होता है पर शेर के भय से जागना सत्य है स्वप्न में देखा कि महापुरुष महाराज की चरण सेवा मठ में उनके कमरे में कर रहा हूँ और देखता हूँ कि बीच बीच में वे स्वामी विज्ञानानंद हो जा रहे हैं जिनकी चरण सेवा कर रहा हूँ वे पूजनी महापुरुष महाराज दिखाई दे रहे हैं और ठीक उसके बाद वे पूजनी विज्ञान महाराज दिखाई दे रहे हैं ऐसा अल्टरनेटली एक के बाद एक होने लगा दीर्घकाल तक यह दृश्य देखा और सेवा की प्रातःकाल नींद समाप्त होने पर पाया कि मैं आनंद से भरपूर था सुबह उठने पर मैं आनंद विभोर था मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो गए थे स्वप्न से यह निश्चित हो गया कि महापुरुष महाराज और विज्ञान महाराज एक ही हैं कल तो इन पर श्रद्धा नहीं की यह सोचकर क्षुब्ध हुआ और सोचने लगा कि अब क्या उपाय है अपने फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड पूजनी अनादि महाराज को सारी बातें कही उन्होंने शांतिपूर्वक मेरी सारी बात सुनी मेरे प्रश्न की उपेक्षा नहीं की और न जाने क्या सोचकर कहा जा आज पुनः मट जा और उन्हें सब बात बता काले से भागकर पुनः मट गया आज उनके कमरे में आते ही उनका भिन्न रूप देखा स्मेरानंद सुप्रसन्नम बोले अरे आओ भाई आओ मैं धन्य हो गया सोचा क्या ये ही कल उस प्रकार मौन होकर बैठे थे ये प्रेमिक पुरुष ही क्या कल एक शुष्क रूप धारण कर विराजित थे प्रणाम करके कुछ कहने की अनुमति चाहे प्रसन्न मन से बोले हाँ कहो अभी कहो कमरे में और कोई नहीं था मैंने अपना अभिमान दुख निराश और अश्रद्धा की सारी बातें उन्हें कही अपने स्वप्न को भी बताया उन्होंने मानो किसी अन्य राज्य में वितरण करते करते सब कुछ सुना उसके बाद अजस््र आशीर्वाद किया फिर हंसते हँसते बोले तो भाई तुम ठाकुर का नाम लोगे तो ठीक है ठीक ठीक मैं तुम्हें उनके चरणों में पहुंचा दूंगा बस फिर वे ही देखेंगे आज शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कल सुबह सुबह आ जाना कल होगा आज मेरे मन प्राण उन्होंने बिफोर कर दिए जो कुछ नहीं पाया था आज सब पा गया इसके बाद जितनी बार उनका दर्शन करने गया उतनी ही बार देखते ही कहते बाबा विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास ही सब है और प्रश्न करने पर कोच्छ उपदेश दिए थे जैसे सदा सत्य बोलना किसी के मन को कष्ट मत देना पूर्वकृत पाप अन्याय का प्रायश्चित कैसे हो यह पूछने पर हाथ हिलाकर अत्यंत सुंदर उत्तर दिया और मत करना बस अब आगे से नहीं करने से ही हो जाएगा एंड वी फैल्ट दैट ही क्वाश्ड ऑल अवर पास्ट मिस एंड सीन्स एक और दृश्य स्वामी हिरण्यनंद जी उस मेमट के अकाउंट डिपॉट में कार्य कर रहे थे उन्होंने रुपये पैसे उनकी प्रणामी के गिनकर उनकी थैलियां उन्हें दी वे उन थैलियों को उनके बड़े बड़े जेबों में रखते रखते बोले देखते हो ठाकुर कांचन को स्पर्श नहीं कर पाते थे और देखा उनका कैसा चेला है जेब में भर रहा है यह कहते हुए वे हंसने लगे दूसरे ही क्षण ही वाज कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेड टू ए डिफरेंट प्लेन वी कुड से एंड स्टार्टेड प्रेइंग विडेड हैंड्स वे दूसरे स्तर पर उन्नीत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे जय ठाकुर जय ठाकुर जय ठाकुर रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो जय ठाकुर जय ठाकुर जय ठाकुर जय ठाकुर सारे कमरे का परिवेश बदल गया उनके नेत्र बंद, मानो ऊर्ध दृष्टि हो हाथ जोड़कर करुण स्वर से प्रार्थना ठाकुर ठाकुर ठाकुर वह प्रार्थना कितनी मधुर थी कैसी अद्भुत आंतरिकता और व्याकुलता से परिप्लावित था वह देव शिशु का भगवत स्मरण हम लोग उस स्तब्ध गंभीर कमरे में कुछ क्षण आध्यात्मिक गंगा में स्नान कर धन्य और कृतार्थ हो गए